नमस्ते पुषम स्वाम दीमेशर प्रगते पर आलक्षना अंतर्बहवस्थित मया जमन अज्ञान ना नक्ष से मुड़ ना तो धरो इसे नमस्कार करने बोले परम पुरुष ईश्वर जगत के पैदा करने काल पालन करने वाले नाश करने वाले ऐसे परम पुरुष को मैं क्या करती हूँ नमस्कार करती हूँ जिसकी माया को कोई नहीं समझ सकता जिसकी माया को कोई नहीं समझता। जो माया में गिर जाए उसे कहते जीवात्मा जो माया में रहकर जिसका माया कुछ ना बिगाड़ सके उसे कहते महात्मा और जो माया को अपने इशारे पर नचाए उसे कहते परमात्मा तो भगवान कृष्ण कौन है परमात्मा दो खेल बहुत पुराने हैं एक मदारी का और एक कठपुतली का संत लोग ज्यादा क्या कहते हैं भगवान को तारीफ करते हुए प्रार्थना के अंदर संत क्या कहते प्रभु हम आपकी कठपुतलियां और आप हमको नचाने वाले इतने चतुर होते संत क्योंकि मदारी के खेल में बंदर थकता है मदारी नहीं थकता और कटपुतली के खेल में कटपुतलियां नहीं थकती कटपुतली को नचाने वाला थकता कितने घंटे नाच करवाएगा बोलेगा भाई शो बंद कर दीजिए अब हाथ दर्द हो इसलिए संत क्या कहते हैं प्रभो हम आपकी कटपुतलियां और आप हमें नचाने वाले नचाओ कितना नचाओगे नचाओ इसलिए माँ कहती है आपकी माया से संसार ना कर आप जादू करो भगवान कौन है जादू करो और जादूगर के संग कौन होता है जम्बूरा जादूगर कभी कबूतर बनाकर दिखाएगा कभी मीना बनाकर दिखाएगा कभी ये बनाकर दिखाएगा कभी वो बनाकर दिखाएगा लोग पागल होकर तालियां बजा रहेगी और इसे क्या बना दिया लेकिन कोने में जमूरा हंसरा होगा दात में गण कर क्यूँ हंसरा जम्बूरा बोले साहब ये जादूगर बेवकूफ बना रहा है और ये सब लोग क्या हो रहे हैं बेवकूफ बन रहे हैं इसलिए भगवान जादूगर है उसकी नवल साए ये भक्ति पादपात जी महाराज ये जो तो महागुरु है ना, ये जमूरे हैं क्यूँ जमूरे है? ये हस्ते है। कि भगवान अपनी माया से इनको नचा रहा है जीवों को और देखो कितने ये हैरान हो रहे हैं इसलिए कहते हैं माया को सब कोई भजे पर भजे न कोई जो कदापा धब भजे तुम तो माया हो माया माया सब करते हैं पर माधव का भजन कोई नहीं करता और जब माया का माधव का भजन करोगे तो माया क्या होगी माया भागी जाएगी दूर हो जाएगी इसलिए देवी क्या कहती है माँ कौनती माया जमनिका माया से संसार ना चढ़ा सकता और अज्ञान के अंधकार में डूबा जा रहा है डूबा जा रहा है डूबा जा रहा है डूबा जा रहा है जा रहा आपके लक्ष्य को कोई नहीं जान सकता आपके भेद को कोई नहीं जान सकता इसलिए भगवान गीता में क्या कहते है अरजुम मैं भूत जानता हूँ भविष्य जानता हूँ वर्तमान जानता हूँ मैं सारे जीवों को जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता एक वक्त नीला आती है माँ रुक्मणी भगवान को प्रसाद परोस रही थी फिर चूटा गुड़ के पीछे भाग रहा चीता गुड़ के पीछे भाग रहा भगवान काली मार मार कर हंसे द्रौपदी ने पूछ लिया सरकार है। आज बड़ी हंसी क्या हुआ बोले छोड़ो द्रोपदी बोले नी सरकार आपकी हंसी मेरा बताइए क्या हुआ भगवान ने कहा द्रौपदी की जो गुड़ के पीछे भाग रहा है ना इस चौदह बार इंद्र दे चुका है इसकी मृत्यु भाग चौदह बार ये इंद्र दे चुका है पर अभी भी इसकी भोग दृष्टि भरी नहीं है अभी भी गुरु के पीछे भाग रहेगा वहां स्वर्ग की अर्थाओं के पीछे भागता हूँ या गुरु के पीछे भाग रहा है भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले कौन है वो भगवान है इसलिए भगवान को नटवर भी कहा जाता नट और वर इन दोनों को बहुत सजाया जाता है अब आपको नाटक करने वाले आपको पता ही नट किसको बोलते हैं नाटक करने वाले तो को कितना सजाया जाता है कितना मेकअप किया जाएगा उसको कोई पहचान नहीं सत्तर साल और इसी तरह वर दूल्हे राजा दूल्हे राजे को कितना सजाया जाता है इसलिए आप नटवर है आप नटवर है नाटक करते हैं और कोई आपके भेद का कभी नाटक बनकर कभी कोई क्या बनकर आ जावे कभी कोई क्या बनकर आ जावा कभी कोई क्या बनकर आ जावे थोड़ी पहचान सकते आपके नाटक को इसलिए प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ भगवान की बड़ी सुंदर माँ कौन सी की स्थिति है कृष्णा व सुदेवाय तु देव की नंदनायचा नंद गोप कुमाराया गोविंदाय नमो नमः हे कृष्ण आप वसुदेव जी के बेटा हैं इसलिए आपका नाम है वासु देव आप देव जी के पुत्र हैं इसलिए आपका नाम क्या है देवकी नंद लेकिन प्रभु आपने केवल देव और वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया उन्हें अपनी बाल लीलाओं का आनंद आपने नहीं दिखाया तो बाल लीलाओं का आनंद किसे दिखाया बोले नंद गोप कुमार आए। नंद गोप कुमार आए। लेकिन नंद जी के यहाँ तो केवल आप सोते थे लेकिन लीलाए गोप कुमारों पे संग करते थे गुओं से प्रेम करने वाले हे ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले हे इंद्रियों के स्वामी मैं आपको नमस्कार नम पंकना भाया नम पंक मानिने नम पंकज नमस्ते पंकजा धरा आपकी नाभि कमल फूल की तरह आपके नेत्र कमल फूल की तरह आपके होठ कमल फूल की तरह अरे आप तो पूरे ही किसकी तरह है कमल फूल की तरह भगवान की तारीफ कमल के फूल ऐसी की जाती है इसलिए संत तुझा जी का कहते हैं नवकंचलोचन कंच लोचन कंच तंच्च श्री राम चंद्र कृपाल भजन हरण भव भयथम तो कमल के फूल से भगवान की तारीफ इसलिए की जाती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सब कुछ बना दिया कमल का फूल ब्रह्मा जी बना ना सके क्यूँकी कमल के फूल से स्वयं ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं इसलिए वो कमल का फूल किसने पैदा किया भगवान ने पैदा किया इसलिए भगवान की तारीफ जो है कमल के फूल की तरह की जाती है और इसी कमल के फूल के चक्कर में संत रामानुजाचार्य जी ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया पूछ लिया गुरुदेव भगवान की आंख कैसी है उसने कमल की तरह नहीं उसने बड़ा कुश्त इस्तेमाल किया बंदर का बोले तुम कैसे गुरु हो मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ छोड़ दिया अपने गुरु ये चीज भगवान की इस सुंदरता की तारीफ के ऊपर उन्होंने त्याग कर दिया किसका अपने गुरु माँ कौनसी कहती है प्रभु मैं आपके उपकार कहा सकती हूँ आपके मामा जी ने आपके छह भाइयों को मारा आपने उनको नहीं बचाया और मेरे बच्चों पर और मुझ पर जब जब विपता आई आपने हमारी रक्षा की मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए क्या दिया विश्व और आपने उसे क्या बना दिया कारक बना दिया रक्षा भवन मोम के घर में मेरे बच्चों के संग मुझे मारना चाहा पर प्रभु आपने हमारी रक्षा की विशाल महाभारत का युद्ध इच्छा मृत्यु वरदानी विष्णु द्रोणाचार्य जिसके हाथ में धनुष का कोई योद्धा उन्हें हरा नहीं करता कर्ण जैसा भी है, लेकिन प्रभु आपने हमारी रक्षा की भाई अगर शत्रु अगर कोई बाहर हो तो घर में कुंडी लगा तो भेड़िया घर में ही शत्रु हो तो आदमी कहा जाए पर किसने रक्षा की आपने रक्षा की आप वही परमात्मा हो वही भगवान हो जब आपने यशोदा के माट मटकों को तोड़ दिया था तो उस मैया उस वक्त मैया छड़ी लेकर आपको मारने के लिए और आपने जब मैया के हाथ में छड़ी देखी आप आंप रहे थे आपके आंखों आंसू देने लगा और वो आंसू पूरे काजल को बहाता हुआ आपके गालों पर मैं देखकर आश्चर्य चकित्रे शक, कौनसी कह कौनती बता रही है कि जिस वक्त भगवान ने लीला करी थी ना लागू कर लीला जब भगवान ने करी थी यारी। तो उस वक्त कौन यही थी या कौनसी कह रही है कि मैंने देखा कि छड़ी को देखकर आप कांप रहे थे पर मनी मन सोचा जिससे बड़े बड़े राक्षस भयभीत तो होकर भाग जाते है वो ये मैया के आदमी छड़ी देख कर रहे हैं अर्जुन ने देखा ना मेरा ग्यारहवे में बोले प्रभु आपके मुख से आग निकल रही है बड़ी भयंकर आपकी मोटी मोटी आंखें इतना डाउना आपका रूप इतना भयंकर रूप आप इतने खतरनाक रूप में कौन है भगवान ने कहा अर्जुन में वृद्ध कहा मुझे किसी ने एक मैसेज कर दिया बोले संसार में दो कहियां एक महाकाल महादेव और काल भैरव मैंने थोड़ा गीता में जाकर देखे आपको पता लग जाएगा कि कालों कालों कोने। तो कोने कालों के काल कौन है भगवान कुछ कहा भगवान ने क्यारे बच्चे अर्जुन में वृद्ध काल तुम पांच पांच को छोड़कर ये सारे मर गए मेरे द्वारा मारे जाएंगे गए इसी तरह शंकराचार्य जी भी अपनी गीता भाषण में कहते हैं कालो जगत विशिष्टम उनने कह दिया कृष्ण कौन है काल वो काल कृष्ण जिससे लोग डरते हैं और आज मैया के हाथ में छड़ी देकर काफ रहते माँ कौन सी कहती प्रभु आपको क्या हो बोलती भगवान ने मुस्कुराकर कहा जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी मेरी स्तुति कर दी मुझे भगवान कहती है तो भगवान से मांगना चाहिए तो मांग तुम क्या मांगती हो बोले कृष्ण पीछे हाथ मत कर देना बोले नहीं करूंगा मांग तुम बोले कृष्ण तुमने पर्वत देखे बड़े बड़े बोले हाँ मैया देखे बोले विशाल पर्वतों के बड़े बड़े आकार से मुझे दुख देखे क्या मांगा दुख मांगा अरे भगवान ने कहा भूवा जी तुम्हारा पेट भरा नहीं गया दुखों से कोई मुझसे मकान मांगे कोई दुकान मांगे कोई नौकरी मांगे कोई छोकरी मांगे कोई संतान मांगे और कुछ दुख मांग रही है बोले देख हमारे पास दुख था तो तुम हमारे पास रहते आज तुमने हमको सुख दे दिया और अब तुम मुझे हमें छोड़ कर जा इसलिए किसी महाकवि ने कहा दुख में सुमिरन सब करे हर सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे दुख का है सुख तो में तो सब राम राम करते सुख में कोई नहीं, में राम राम करते दुख की क्या मजाल तो आपके पास आ जाए और वैसे भी कहा गया है, सुख दुख तो दाता की देन है, जो भी मिले तू ले हर अंधेरी रात के पीछे है किरणों की ग्रह अगर अंधेरी रात आती है तो दिन भी आने वाला है दिन भी आने वाला कहते हैं सुख में भूलो नहीं दुख में चूलो नहीं जाहे मगर नाम भूलो नहीं ओ मुरली वाले को मन से रिजाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो इसलिए कृष्ण मुझे तो दुख चाहिए अरे भगवान बोले दुख को मेरे पास है ही नहीं जो बीवी याद आ रही थी जो बच्चे याद आ रहे थे जो का याद आ रही थी वो सब भूल गए चुपचाप के मुँह पर उंगली रखी सीधे अस्थि न बुरा कहाँ जा रहे थे आप द्वारिका जा रहे थे नहीं गए तो दुख मांग लिया और दुख आपके पास है नहीं वो झुड़ गए लो? कि दुख हमें भगवान देते नहीं दुख हमें भगवान नहीं देते. देते दुख हमारे कर्मों के द्वारा हमें मिलता है भगवान धोनी किसी को दुख देंगे अगर भगवान के पास दुख होता तो देते कौन सी और चले जाते द्वारिका में क्यों नहीं गए उसने मांगा दुख और दुख आपके पास था ही नहीं इसलिए आप आ गए एक दिन की बात है भगवान ऐसे ध्यान अवस्था में बैठे हैं, अर्जुन आ गया अर्जुन देखकर सौंप गए भगवान की आँख खुली अर्जुन ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया कहा प्रभु लोग आपका ध्यान करते हैं आप किसका ध्यान करते हैं भगवान ने कहा अर्जुन मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ भक्त भगवान का ध्यान करते भगवान किसका ध्यान करते हैं भक्तों का बोले अर्जुन भीष्म जी तीरों की, की शलिया पर लेते हैं दिनों शरीर का क्या कहना चाहते और एक ही मन में हट है की प्यारे जब तक तुम नहीं आओगे मैं अपने शरीर का त्याग नहीं करूँगा बस इतनी बात भगवान ने अर्जुन से की तो ब्राह्मण समाज भगवान कृष्ण के पास आ, बोले आभु हमने युदेश्वर जी को कहा कि तुम राजगति पर बैठो बोले मैं नहीं बैठी मैं पापी हूँ मैं हत्यारा हूँ मेरी इच्छा नीति युद्ध करने बिना जाने मेरी बुद्धि को किसी बिगाड़ दिया और मैंने ये महाभारत युद्ध कर दिया मैंने गुरुजनों का वध किया पूर्वजों का वध किया मैं पापी हूँ और जितनी महाभारत युद्ध तो में स्त्रिया विधवा हुई है उन सबके जो आंसू जमीन पर गिरेंगे उतने वर्षों तक मैं नरक में भोग करूंगा तो ऋषियों ने कहा प्रभु हमने कहा चलो तुम राज यज्ञ कर लो अश्वेघ यज्ञ कर लो तो उसमतीश्वर ने कहा कि उससे मेरी को तो पशु यज्ञ दी जाएगी पशु बली दी जाएगी इससे भी मुझ पर प्राप्त कर भगवान ने कहा देखो ऋषि हमारे समझाने पर नहीं समझे कुछ लोग हैं, चाहे छोटे बालक के बाद जितना धर्म उपदेश हो जितना धर्म का ज्ञान हो बोलेगा नहीं इससे कुछ नहीं आरोप बूढ़ी तो की मानेंगे बूढ़ी को बिचारे कुछ जाता हो या न तो भगवान ने कहा हमारी बात तो मानने वाले नहीं अब इन्हें मैं बूढ़े बाबा के बाद लेकर जाता हूँ तो उन्हें विष्णु और विष्णु पितामा तीरों की शैया पर लेकर कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पर तीर उनको ना लगा तो भगवान ने कहा ऋषि ऋषियों से मैं विष्णु जी को अपना दर्शन भी दे दूंगा और विष्णु द्वारा सिद्धेश्वर को ज्ञान का उपदेश करवा दूंगा तो भगवान जो है ऐसे ब्राह्मणों को विदा कर दिया सुबह हुआ भगवान ने पांडवों को रथ पर दिखाया और कुरुक्षेत्र में कौन सी भूमि कुरुक्षेत्र हमारे धर्म में कोई भेदभाव नहीं है महाभारत का पहला अध्याय कैसे शुरू होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र योजना पांडव सेवा कि क्या लिखा है भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में धर्म भूमि कौन सी भूमि धर्म भूमि यानी कि और काम के अंदर तो हम लोग धर्म को चुनते हैं लेकिन लड़ने के लिए भी कौन सी भूमि चुनी धर्म भूमि कोई आम भूमि नहीं चुनी लड़ने के लिए भी धर्म भूमि होनी चाहिए तो ये धर्मभूमि है कोई आम भूमि नहीं है तो भगवान पांडवों को लेकर जा रहे हैं कुरुक्षेत्र उस वक्त जो है सारे ऋषि जो वो भी विष्णु पितामा के ज्ञान को उद्देश्य सुनने के लिए उस कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं सूजी महाराज जी कहते सोन का अधिक भगवान परशुराम जी में और भगवान परशुराम जी उन शिष्यों को लेकर आए जो शिष्य विष्णु पितामा को नालय समझते साथी जब जब अम्मा को भेज दिया अम्मा राजा शल्व के पास गए क्या हमें स्वीकार किया राजा शल्व ने कहा कि देखो मैं विष्णु जी से पराजित हो गया और क्षत्र धर्म में ऐसा है कि जो राजा हार गया वो कभी उस स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता इसलिए तुम्हारे स्वामी विष्णु जी होंगे जब अम्मा विष्णु जी के पास आए कि आप मेरे पति बनो तो विष्णु जी ने कहा क्षमा करना मैं तो ब्रह्मचारी हूँ मैं विवाह नहीं करूँगा परशुराम जी के पास सुनिए भगवान परशुराम जी अम्मा के संग आये और विष्णु जी कहा मेरे बेटा स्वीकार करो इन्हें अपनी पत्नी बनाओ बोले गुरुदेव बात सुनी हमने वर्त दे रखा आज जीवन ब्रह्मचारी का मैं विवाह नहीं करूंगी बोले गुरु की बात भी नहीं मानोग बोले देखो गुरुदेव सब बात ठीक रही जो धर्म के अनुसार हो गया मैं उसे टाल नहीं सकता चाहे आपकी क्यों ना कोई बात बोले बेटा तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा करोगे बोले करेंगे धर्म के लिए तो युद्ध किया जब अपने गुरु से युद्ध किया विष्णु पितामा ने तो भगवान परशुराम जी के जो कुछ शिष्य थे वो विष्णु पितामा को बुरा कहते थे कि कितना मूर्ख है इसने अपने गुरु ऐसी युद्ध किया तो आज भगवान परशुराम जी उन शिष्यों को लेकर आ रहे हैं जो बुरा समझते थे बोले सुनो मेरे शिष्य बीमारी तुम्हारा संचय दूर हो जाएगा तो उन शिष्यों को लेकर भगवान परशुराम जी आएगा ब्राह्मण समाज उनके दाएं बाये और कहा हो गया विष्णु जी कर्मों के पास पांडव खड़े हो गए और सी के स्वर के पास श्री कृष्ण खड़े विष्णु जी ने अर्जुन की ओर देखा बोले अर्जुन कृष्ण का भगवान सर के पास ही थे। अब सर के पास था दिखत होती है तो भगवान बाबा के चरणों के पास आ गए बाबा आपने हमें याद किया विष्णु जी देते प्यारे आज सुपन सफाई छोड़ दो आज ये पर्दा हटा दो और आज मेरे सामने खड़े दो बाबा कब तक खड़े रहे तो बड़ा सुंदर विष्णु जी सह देवेव भगवान प्रतीक्षता कलेव रम या नोने हम प्रसन्न सरुण लोच लोलसन नामुखम ध्यान फस चतुर्भुज खड़े रहो कब तक बोले जब तक मैं शरीर का कांग ना करूंगा अरे भगवान मनी मन बोले तुम तो इच्छा मृत्यु भर हजारों साल तक तुम लेते तो तो हम भी खड़े रहेंगे क्या अब भक्त की आशा है उससे भगवान नहीं बोले प्रभु खड़े रहना मुँह लेट जाएगा मुस्कुराते और कितनी भूजा होनी चाहिए बोले सरकार चार भूजा वाले मुझे कितनी भूजा वाले चार भक्त भी अनोखे होते हैं। किसी भक्त को भगवान के दो हाथ वाले अच्छे लगते हैं किसी को चार हाथ वाले अच्छे लगते है श्री अगस्त ऋषि धनुष उनको राम जी की छवि बड़ी अच्छी लगती उसी ध्यान में मस्त अब राम जी पहुंच गए श्रुतिषण जी के पास बोले श्रुति क्षण में राम आया हूँ नेत्र अरे वो खाक खोलेगा क्योंकि उसे जिसे आनंद अंदर आ रहा है वो आनंद मार के खोजने जाएगा। नहीं खोले अरे भगवान ने ध्यान दिया अरे धनुज मान लिए बाहर तो करेगा नहीं तो कितने हाथ वाले का कर रहे थे श्रुति श्रोती दो हाथ वालेगा न भगवान ने चार लगा दिए तो तो श्रुतिशी बोले चार कैसे हो गए प्रभु के हाथ हाँ खोल दी हाँ दो हाथ वाला सामने आष्णु जी की क्या इच्छा है बोले चतुर्भुज होना चाहिए साब तो जी को भगवान केवल के नजर आ आने शत्रु बोले और बाकी सबको दो हाथ नजर आष् पितामा ने अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम जानते कौन है। बोले हाँ हमारे मामा जी के विष्णु पितामा हंसने हाँ लगे बोले अर्जुन कभी तुम कहते हो कि कृष्ण मेरे गुरुदेव है तुम गीता का ज्ञान लेते हो कभी तुम कहते हो कि मेरे सका है उन्हें दोस्त बना लेते हो कभी तुम इन्हें अपना सार्थी बना लेते हो अपना ड्राइवर बना लेते हो और कभी